पातंजल योग सूत्र समाधिपाद तत्परम पुरुष ख्या गुणवैष्यम सोलह जो वैराग्य पुरुष के असल स्वरूप के ज्ञान से आता है और जो गुणों का भी सर्वथा त्याग कर देता है वह पर वैराग्य है वैराग्य की शक्ति का उच्चतम विकास तो तब होता है जब वह गुणों के प्रति हमारी आसक्ति को भी दूर हटा देता है पहले हमें समझ लेना होगा कि यह पुरुष या आत्मा क्या है ये गुण क्या है योगशास्त्र के मत से यह सारी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है यह गुण है तम रज और सत्व ये तीनों गुण बाह्य जगत में क्रमशः तम अंधकार या जड़ता आकर्षण या विकर्षण और उन दोनों का सामंजस्य इन तीन प्रकारों में प्रकाशित होते हैं प्रकृति की सारी वस्तुएँ यह सारा का सारा प्रपंच ही इन तीनों शक्तियों के विभिन्न मेल से उत्पन्न हुए हैं सांख्य मत वालों ने प्रकृति को विविध तत्वों में विभक्त किया है मनुष्य की आत्मा इन सब के परे प्रकृति के भी परे है वह स्वयं प्रकाश शुद्ध और पूर्ण स्वरूप है प्रकृति में हम जो कुछ चैतन्य का प्रकाश देख पाते हैं वह सभी प्रकृति में आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है प्रकृति स्वयं जड़ है यह स्मरण रखना चाहिए कि मन भी प्रकृति शब्द के अंतर्भूत है वह प्रकृति के भीतर की वस्तु है हमारे जो कुछ विचार हैं वे सब के सब प्रकृति के ही अंतर्गत हैं विचार से लेकर सबसे स्थूलतम भौतिक पदार्थ तक सभी प्रकृति के अंतर्गत हैं प्रकृति की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं इस प्रकृति से मनुष्य की आत्मा को आवृत कर रखा है और जब वह अपने इस आवरण को हटा लेती है तब आत्मा आवरण मुक्त हो अपनी महिमा में प्रकाशित हो जाती है पंद्रहवें सूत्र में जिस वैराग्य की बात बतलाई गई है जिसके द्वारा समस्त विषयों को अर्थात प्रकृति को वश में लाया जाता है वह आत्मा के प्रकाशित होने में सबसे बड़ा सहायक है अगले सूत्र में समाधि या पूर्ण एकाग्रता के लक्षण का वर्णन किया गया है यह समाधि ही योगी का चरम लक्ष्य है